भागवत महापुराण प्रथम स्कंध अष्टादशोध्याय राजा परीक्षित को श्रृंगि ऋषि का श्राप सुतवाच योग द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टो न मातुद मृत अनुग्रहागवतः कृष्ण सद्भुतकर्मण सूजी कहते हैं अद्भुतकर्मा भगवान श्रीकृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी मरे नहीं ब्रह्म को तक्षात प्राण विप्लवात न सम्मोभाद भगवत्यर्पिताशय जिस समय ब्राह्मण के साप से उन्हें दसने के लिए तक्षक आया उस समय वे प्राण नाश के महान भय से भी भयभीत नहीं हुए क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखा था उस उसतः संगम विज्ञाता जित संस्थते व या सके जहो शिष्यो गंगायाम समोंने सबकी आसक्ति छोड़ दी गंगा तट पर जाकर श्री सुखदेव जी से उपदेश ग्रहण किया और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीर को त्याग दिया नौतमश्लोकवाताम जुषताम तत्काममृतम स्यास्तम भ्रमोन्त काले स्मताम तत्पदा भुजम जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कहते रहते हैं उस कथा मृत का पान करते रहते हैं और इन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं उन्हें अंतकाल में भी मोह नहीं होता तावत्न प्रभुवेतः सर्वतः सर्वतो महानुभ्याम अभिमन्युवे एकट जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित सम्राट रहे तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग का कुछ भी प्रभाव नहीं था यस्व भगवानुत्ज गदानृत्त अधर्मा प्रभुवा कलि वैसे तो जिस दिन जिस क्षण से कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग किया उसी समय पृथ्वी में अधर्म का मूल कारण कलयुग आ गया था कलिम सम्राट सारंगयु सारभ कुशला सुध्यन्ते लेतरा भ्रमर के समान सारी सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे क्योंकि इसमें यह एक बहुत बड़ा गुण है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है संकल्प मात्र से नहीं बाले किम्नबाले सुम कलिनाधी रेहा अप्रमत्ता प्रमत्ते शुभ भर ते यह भेड़िए के समान बालकों के प्रति शूरवीर और वीर धीर वीर पुरुषों के लिए बड़ा भीरू है यह प्रमादी मनुष्यों को अपने वश में करने के लिए ही सदा सावधान रहता है उपवर्णित में तुण्यम परीक्षित मया वासुदेव कथोपहेतम आख्यानम यदतः सोन का दृष्योग आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का पवित्र चरित्र सुनाया आप लोगों ने यही पूछा था या कथा भगवत कथन ही गुणकर्माशया संसे भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं इसलिए उनके गुण और लीलाओं से संबंध रखने वाली जितने भी कथाएं हैं कल्याणकामी पुरुषों को उन सबका सेवन करना चाहिए ऋषय उच सूत जीव सम्य शास्वती विशदम यश यहाँ पर अमृतम भिन्न ऋषियों ने कहा सौम्य स्वभाव सू आप युग युग जिये क्योंकि मृत्यु के प्रवाह में पड़े हुए हम लोगों को आप भगवान श्रीकृष्ण की अमृतमय उज्ज्वल कृति का श्रवण कराते हैं कर्मण्यस्मता धूम धूम्रात्मना भवान पाय यजती योविंद पाद पदमा सवम मधो यज्ञ करते करते उसके धुएं से हम लोगों का शरीर धूमिल हो गया है फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास नहीं है इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान श्री चंद्र के चरण कमलों का मादक और मधुर मधु पिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं तुल्या लै नी न स्वर्गम ना, ना, ना पुनर्भवम भगवत संगे संग प्रेमी भक्तों के मात्र के के से एवं मोक्ष की की की भी तुलना नहीं की जा सकती फिर मनुष्यों भोगों की तो बात ही क्या है कौ कथायाम महत्मिकायतम गुणा नाम अगुण अगुणस्य जगमो योगेश्वर ये भव पद्म मुख्या ऐसा कौन रस मर्मज्ञ होगा जो महापुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वस्व कृष्ण की लीला कथाओं से, से तृप्त हो जाए समस्त प्राकृत गुणों से अतीत भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याणमय गुणगणों का पार तो ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सके तन्नो भवान वै भगवत्धान महत्मय कांतपरायणस् हरे ऋदारम चरित विशुद्धम शुश्रुषम विद्वन्न आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा मानते हैं इसलिए आप सतपुरुषों के एकमात्र आशय भगवान के उदार और विशुद्ध चरित्रों का हम श्रद्धालु श्रोताओं के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए स महाभागवत महाभागवतः पर नाप वर्गाख्य बुद्धि ज्ञानेन वैयास के नेजे भेजे ध्वज पाद मूलम तर आख्यानम गिष्ठ आख्याचरित पारीक्षित भागवता भगवान के परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित ने श्री सुखदेवजी के उपदेश किए हुए जिस ज्ञान से मोक्ष स्वरूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया आप कृपा करके उसी ज्ञान और परीक्षित के परम पवित्र उपाख्यान का वर्णन कीजिए क्योंकि उसमें कोई बात छिपाकर नहीं कही गई होगी और भगवत प्रेम की अद्भुत योगनिष्ठा का निरूपण किया गया होगा उसमें पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ होगा भगवान के प्यारे भक्तों को वैसा प्रसंग सुनने में बड़ा रस मिलता है अहो वय जन्म भृतोद्यास्म वृद्धान विलोम जाता दौकुल्यधिम विदुनोतिशीघ्रम महत्मा सूजी कहते हैं अहो विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है फुटनोट उच्च वर्ण की माता और निम्न वर्ण के पिता से उत्पन्न संतार को विलोमच कहते हैं सूत जाति की उत्पत्ति इसी प्रकार ब्राह्मणी माता और क्षत्रिय पिता के द्वारा होने से उसे शास्त्रों में विलोम जाति माना गया है कुतः पुनर्गृण नाम मत महत्मय कांतरायणस्ोन शक्ति भगवाननंतों महदुणवाद्यमंत माहो फिर उन लोगों की तो बात ही क्या है जो सतपुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान का नाम लेते हैं भगवान की शक्ति अनंत है वे स्वयं अनंत हैं वास्तव में उनके गुणों की अनंतता के कारण ही उन्हें अनंत कहा गया है एताबला तम सोचित न गुण ही रामया नति पार्थयतुसते न्योम भगवान के गुणों की क्षमता भी जब कोई नहीं कर सकता तब उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है उनके गुणों की यह विशेषता समझाने के लिए इतना कह देना ही पर्याप्त है कि लक्ष्मी लक्ष्मीजी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को छोड़कर भगवान के न चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रज का ही सेवन करती हैं अथापि यशिष्टम जगद विरिजोपिता पुनात्यन्या तमो मुकुंदात्को नामलोके भगवत पदार्थ ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था वही उनके चरण नखों से निकलकर कर गंगा जी के रूप में प्रवाहित हुआ यह जल महादेव जी सहित सारे जगत को पवित्र करता है ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है युरक्ता सहसैवीरा बोह देहा व्रजंत्य तत्पारमहस्यंत्यम यस्मिपम समस्वधर्मा जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के देह गेह आदि की दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं और उस अंतिम परमहंस आश्रम को स्वीकार करते हैं जिसमें किसी को कष्ट न पहुँचाना और सब सबूत उपशांत हो जाना ही सधर्म होता है अहम विपृष्टो यमड़ो भगवद् भी आचक्ष आत्मा अवगमोत्रिजावान् नवा पतंत आत्मा समम पतत्रि तथा समम विष्णुगतिम विपश्यत सूर्य के समान प्रकाशमान महात्माओं आप लोगों ने मुझसे जो कुछ पूछा है वह मैं अपनी समझ के अनुसार सुनाता हूँ जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं वैसे ही विद्वान लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही श्रीकृष्ण के लीला का वर्णन करते हैं एकदा धनुद्य विचरण मृगया मृगान शांत एक दिन राजा परिचित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए हुए थे हरिणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए और उन्हें बड़े जोर की भूख और प्यास लगी जलाशयम चक्षाण तमा तमाश्रम ददर्श मुनिमासी शांतम मिलित लोचनम जब कहीं उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला तब वे पास के ही एक ऋषि के आश्रम में घुस गए उन्होंने देखा कि वहाँ आंखें बंद करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठे हुए हैं प्रतिरुद्धेन्द्रिय प्राणम प्राण मनोबुद्धिमुपारत स्थान त्रयात परम इंद्रिय प्राण मन और बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से वे संसार से ऊपर उठ गए थे जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्मरूप तुरिय पद में वे स्थित थे जटा छन्नम रौ रवे तथा भूतमयाचत उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से और कृष्ण मृगचर्म से ढका हुआ था राजा परीक्षित ने ऐसी ही अवस्था में उनसे जल मांगा क्योंकि प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था अलब्ध त्रिलह भूम्यादी असम प्राप्त अवज्ञात मन मनमान चुकोपह तब जब राजा को वहां बैठने के लिए तिनके का आसन भी न मिला किसी ने उन्हें भूमि पर भी बैठने को न कहा अर्घ और आदर भरी मीठी बातें तो कहाँ से मिलती तब अपने को अपमानित समान कर वे क्रोध के वश हो गए अभूतपूर्व सहसा छुत्र अर्जितात्मन ब्राह्मणम प्रत्यभुत ब्रह्मण सरो वच सौनजी वे भूख प्यास से छटपटा रहे थे इसलिए एकाएक उन्हें ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या और क्रोध हो आया उनके जीवन में इस प्रकार का यह पहला ही अवसर था ततो तो ब्रह्म ऋषे गता सुमुर्गम ऋषा में निर्गक्ष पुरमागमत वहाँ से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धनुष की लोंग से एक मरा सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी में चले आए ऐसि शेष करणो मेलते क्षण मृषा समाधि राहो छत्र हुई उनके मन में यह बात आई कि इन्होंने जो अपने नेत्र बंद कर रखे हैं सो क्या वास्तव में इन्होंने अपनी सारी इंद्रिय वृत्तियों का निरोध कर लिया है अथवा इन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन है यूँ सोचकर इन्होंने झूठ मूठ समाधि का ढोंग ढोंगरत रखा है दस्यपुत्रो तेजस्वी विहरन बालक और उन श्रमिक मुनि का पुत्र बड़ा तेजस्वी था वह दूसरे ऋषि कुमारों के साथ पास खेल रहा था जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है तब वह इस प्रकार कहने लगा अहोधर्म पालाम पिंडाम बलिभुजा वि द्वारपालाम ये नरपति कहलाने वाले लोग उच्छिष्ट भोजी के समान होकर कितना अन्याय करने लगे हैं ब्राह्मणों के दास होकर भी ये दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने स्वामी का ही तिरस्कार करते हैं ब्राह्मण छत्रबंधुर द्वारपालो निरूपिता स कथम तद गृह द्वास्थ सफान ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है उन्हें द्वार पर रहकर रक्षा करनी चाहिए घर में घुसकर स्वामी के बर्तनों में खाने का उसे अधिकार नहीं है कृष्ण गते भगवते साोत्पथा तद भिन्ना सेतु नद्याहम सा पश्यत मे उन मार्ग गामिनियों के शासक भगवान श्री कृष्ण के परम धार प्रधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वालों को आज मैं दंड देता हूँ मेरा तपोवल देखो इतुक्त वैश्याप्रम अपने साथी बालकों से इस प्रकार कहकर क्रोध से लाल लाल आंखों वाले उस ऋषि कुमार ने कोशकी नदी के जल से आचमन करके अपने वाली रूपी वज्र का प्रयोग किया इतल मर्यादम तक्षक सप्तमे हरे दक्षारम शोधितो में कुलांगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के सातवें दिन उसे तक्षक सर्प दस लेगा तथो भेत्याश्रम बालो गले सर्प कलेवरम् पितरम वृक्ष दुखारो तो मुक्त कंठोर इसके बाद वह बालक अपने आश्रम पर आया और अपने पिता के गले में सांप देखकर उसे बड़ा दुख हुआ तब वह डाड़ मार कर रोने लगा सवा आंगिरसो ब्रह्मण श्रुता सुत विलापनम उन्मिल्यान नेत्रे दृष्टवा श्वान से वे प्रवर सौनक जी श्रमिक के समिक मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आँखें खोली और देखा कि उनके गले में एक मरा सांप पड़ा है कस्मा उसे फेंक उन्होंने अपने पुत्र से पूछा बेटा तुम क्यों रो रहे हो किसने तुम्हारा अपकार किया है उनके इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हाल कह दिया निशम्या सप्तम तरह नरेन्द्र श ब्राह्मणो नात्मज अभ्यनंदत अहो बता द्रोह उ्रह्मषि शमिक ने राजा के शाप की बात सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया उनके दृष्टि में परीक्षित साप के योग्य नहीं थे उन्होंने कहा ओह मूर्ख बालक तूने बड़ा पाप किया खेद है कि उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने उनको इतना बड़ा दंड दिया वै नरते वं न वैन देव पराख्यम समातुमर्पक्वुद्धे तेज था दुर्वसहन गुप्ता विंदंति भद्रान्यकुतो भया प्रजा तेरी बुद्धि अभी कच्ची है तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिए क्योंकि राजा के दुस्सहते से सुरक्षित और निर्भय रहकर भी प्रजा अपना कल्याण संपादन करती है अलक्ष माड़ नर देवनाम्नि तदाहि पाणावंगलोक प्रचरो ही चौर प्रचुरक्ष माणात जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे उस समय चोर बढ़ जाएंगे और अरक्षित भेड़ों के समान एक क्षण में ही लोगों का नाश हो जाएगा नन्नष्ट नाथ सिल परस्परम क्षति सपंति विद्यो भोजनाह। राजा के नष्ट हो जाने पर धन आदि चुराने वाले चोर जो पाप करेंगे उसके साथ हमारा कोई संबंध न होने पर भी वह हम पर भी लागू होगा क्योंकि राजा के न रहने पर लुटेरे बढ़ जाते हैं और वे आपस में मारपीट गाली गलौज करते हैं साथ ही पशु स्त्री और धन संपत्ति भी लूट लेते हैं तदार्य धर्मस्य धर्मश्च अलीयथाम वर्णास्तमाचार्युतमयिवेशितात्मना सुनाम कपी नाम वर्ण शंकर उस समय मनुष्यों का वर्ण समाचार युक्त वैदिक आर्य आर्यधर्मलुप्त हो जाता है अर्थ लोभ और काम वासना के विवश होकर लोग कुत्तों और बंदरों के समान वर्ण शंकर हो जाते हैं धर्मपालो नरपति सतु सम्राट बृहस््रवाह साक्षा महाभागवतो भागवत राज मे दयात चुत्य श्रमयु तो धीरो नहिस्मच्छाप मर्ती सम्राट परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी और धर्मसुरंदर हैं उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वे भगवान के परम प्यारे भक्त हैं वे ही राजर्षि भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे वे साप के योग्य कदापि नहीं हैं अपापेशु सुभृत्यु बाले नापक्व बुद्धिना पापम कृतम तद भगवान सर्वात्मां सर्वात्मा सन्तमर्हती इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है सर्वात्मा भगवान कृपा करके इसे क्षमा करे तिरस्कृता विप्रलब्ध शाह क्षिप्ता हता नाश तत्प्रिकुर्वं तद्भक्ता प्रभो भी भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है परंतु वे दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान धोखेबाजी गाली गलोच आक्षेप और मारपीट का कोई बदला नहीं लेते युत्र नाघम तथि महामुनि शमी को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ राजा परिचित ने जो उनका अपमान किया था उस पर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया प्राय स साध वो लोह के परेश्वे सुजिता न व्यसंते नृष्यंते आत्मा गुणाश्रय महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जगत में जब दूसरे लोग उन्हें सुख दुखादि द्वंद्वों में डाल देते हैं तब भी वे प्रायः हर्षित या व्यथित नहीं होते क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो गुणों से सर्वथा परे है ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहस्यांसहितायां प्रथम स्कंदे विप्रापोपलम भलसोध्याय